जय गोपाल जय जय जय श्रीरा हम हरि गोविंद जय जय रम जय हरि गोविंद भूलवृंदावन लाल की जय ऊं नमो भागवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशन सत्यवती हृदय नो व्यासोम तम जगत्वती विश्वसर्ग सर्गल्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक्रूपो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप साग्र सागरजातम सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्विता आयाम लुजौ कनकावद संकर्तन पतरौ कमलायताक्षरधर्म पालौ वंदे जगत्वतापेतिरी सति की स्मृता नटगतांग भंगी स्तन स्तव संचर नयन चंचरी कांचल भुजे विजैनम भजे विपिन देश वाछाकभ्य कृपासीद्य पत्ता पावलेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊपुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टुग्न सुमते रघुनाथदासजीवे कुर मा तुलसीकान यत्र पद्मना च पुराणपठनमें यही तो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल कभी किसी दिव्य नगर में जिसका नाम था प्रेम नगर उसके एक राजा थे उनका नाम था मधुर मेचक बड़ी मधुरवी हैं और श्याम साहब उनका रंग है कुछ मेचक रंग है इंद्रनील मणि सदी का मधुर मेचक राजा की दो रानियां थी उनमें बड़ी रानी लीती है और छोटी रानी प्रीति जो बड़ी रानी है उनको उन्होंने पहले पूरा अधिकार दे रखा था अपने राज्य के शासन का परंतु तो मधुरमेचक राजा की प्रीति छोटी वाली जो रानी हैं प्रीति उनमें अधिक है और ऐसी स्थिति में जब राजा प्रीति में ही ज्यादा आ सकते हैं प्रीति में ज्यादा आ सकते नहीं है तो उन्होंने वीति की प्रीति के प्रति थोड़ी सी ईर्षा बुद्धि देखकर के उन्होंने पूरे राज्य का अधिकार अब छोटी रानी प्रीति को दे दिया जब प्रीति के पास में पूरा अधिकार आया तो नीति बड़ी दुखी हुई उसके हाथ से सारे अधिकार छिन गए। तो अंत में वो अपने पिता के घर दुखी होकर के अपनी जो पुत्री है, इस पुत्री है को संग में लेकर के मर्यादा रूपी जो पुत्री है उसको संग में लेकर के वो अपने पीहर चली गई और पीहर चल करके वहां पर भजन करते हुए तपस्या करते हुए अंत में कहीं गई आई समाप्त हो प्रीति के पास में जब भी अधिकार आए तो प्रीति के पास में अधिकार आते ही उस प्रीति ने पहले जो नीति के द्वारा जितने भी नियम कानून बनाए गए थे उन सारे कानूनों को उसने निश्चित कर दिया कि अब वो नहीं चलेंगे बेकानून और नए कानून उसने स्थापित किए तो नीति ने जितने भी कानून बनाए थे उन सब को उसने एकदम पलट दिया और ये कहा कि आज से इस प्रेम पतंग में अधर्म हो जाएगा धर्म पहले नीति ने जो अधर्म बनाया था वो हो जाएगा धर्म और जो धर्म था वो हो जाएगा अधर्म यहां पर अपमान को कहा जाएगा सम्मान सम्मान को कहा जाएगा अपमान यहाँ पर जो दान है उसको कहा जाएगा लोभ और लोभ को कहा जाएगा दान ऐसे साठ उसने ऑर्डिनेंस पास किए और साठ आदेश पास करके पूरा का पूरा पूरा विधान जो है वो प्रधान पूरा बदल दिया तो ये कहा कि स्प्रेन के नगर में प्रेम का अलग संविधान चलेगा और उस संविधान में सब कुछ उलट पलट हो गया और राजा को बड़े आनंद की प्राप्ति हुई राजा ने भी उसी नए संविधान के अनुसार कार्य किया उसी नए संविधान में एक विधान ये भी था यह कह रहे हैं उसी का उल्लेख कर रहे हैं कि दुखान ने सुखाने विद्धि अपयशो जानी कीर्तिम परा मेथा अधर्मश्च दुष्परिभवान्म्नव दैनियान्य महाविभूतिमति सल लाभान अलावान्ना पापान्य पुण्यमति यदि वृंदावनम जीवनम के इस प्रेम पतन रूपी प्रेम के नगर रूपी वृंदावन में यदि तुझे निवास करना है तो यहाँ के नियम के अनुसार दुखाने ने सुखाने जगत में जो दुख थे पहले नीति के शासन काल में जो दुख थे वो ही वृंदावन में सुख हो जाएंगे इस प्रेम पतन में सुख हो जाएंगे तो दुखान ने सुखाने कुल रमणियों के लिए घर में रहना परम सुखद होता है उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कहीं भोजन सामग्री का संग्रह करना बालकों का पालन करना परिवारी जनों का पालन करना ये मात्र तो सहज रूप में उनको उनमें विराजमान होता है और इसमें उनको बड़ा सुख मिलता है परंतु उल्टी बात हो गई यहां पर ब्रज के लिए घर में रहना सारी सुविधाएं वो तो हो जाता है दुख और वनवास वह हो जाता है वो होता है दुख परंतु तो दुख हो जाता है सुख और घर में रहना जो सुख की स्थिति है वो हो जाती है दुख तो श्री वृंदावन का इस प्रेम नगर का स्वरूप ही कुछ ऐसा अद्भुत है कि दुखानदेव सुखानी वि यहां पर दुखों को ही सुख करके मान वृंदावन मेंवास मिल रहा है और तीन प्रकार के दुखों की प्राप्ति हो रही है दुख तीन माने गए आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभतिक इनमें आधभौतिक दुख का तात्पर्य है चोर सर्प शत्रु इत्यादि के द्वारा प्राप्त होने वाला किसी भूत या प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख आदि भौतिक दुख कहलाता है आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का है आधी और व्याधि जहां मन का कोई दुख है उसको कहते हैं आधी और शरीर का दुख है उसको कहते हैं व्याधि आधी और व्याधि ये दो दुख है व्याधि जब है, है तो आदि भी होती ही है तो विशिष्ट प्रकार से जो आदि है उसका नाम व्याधि हो गया तो शरीर का जो दुख है वो कहीं मन में भी विकलता उत्पन्न करता ही है इसको ही कहते हैं अध्यात्म आत्म का तात्पर्य है जहा जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को जिस उपाधि में रखा गया का नाम है अध्यात्म तो अधि युक्त जो आत्म अधि यह सप्तमी विभक्ति है है कोई बेस बेस बेस जो है उसको को को पर हम हैं उस को अधी, शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जैसे अध्यम अधिवृंदावनम मन वृंदावन में अधिवृंदावन का अर्थ होता है अधिशब्द का अर्थ होता है सप्तमी विभक्ति तो अधिवृंदावन अधिराज्यम मान राज्य में वृंदावन में अधिग्रहम ऐसे अधि आत्म माने जो आत्मतत्व है वो आत्मतत्व जहां पर विराजमान हो और वह आत्मतत्व वो ही कहीं चेतन और जड़ दोनों वस्तुओं के रूप में विराजमान है तो अध्यात्म का तात्पर्य है विशेष रूप से अभिमान वो अभिमान भी शरीर में भी हो सकता है और वो कहीं मन में भी कहीं अभिमान हो सकता है इसलिए उसको अध्यात्म कहा इसी को जो अहंकार है उस अहंकार को ही चित जड़ ग्रंथी कहकर के निरूपण किया गया चित माने जीवात्मा आत्मा और जल का तात्पर्य है शरीर इन दोनों की ग्रंथि कहाँ है कहाँ गांठ जुड़ी हुई है जीवात्मा की शरीर के साथ में जो गांठ जुड़ी हुई है वो है अहंकार इसलिए अहंकार को ग्रंथि कहते हैं कि निरूपण किया गया तो वो जो चिजड़ ग्रंथि है अहंकार वो मन का विषय है इसलिए चिजड़ ग्रंथि मन में जो आधी हो रही है अहंकार जिस आधी को भोग रहा है जिस कष्ट को भोग रहा है उसका नाम हो गया आदि और शरीर जिस कष्ट को भोग रहा है उसका नाम हो गया व्याधि तो ये दो गए आध्यात्मिक दुख एक हुआ अद्भुत दुख अद्भुत किसी प्राणी से प्राप्त होने वाला दुख मच्छर मक्खी सांप शत्रु बैरी युद्ध ये पशु शेर इनके जो दुख है ये आदि भौतिक दुख कहलाएंगे किसी भूत के द्वारा प्राप्त होने वाले अध्यात्मिक दुख का मतलब है आत्मा के साथ में जिसका संबंध है अर्थात अहंकार के साथ में जिनका संबंध है ऐसे दुख की प्राप्ति होना तो वो कहीं मानसिक दुख और शारीरिक दुख इनको हम आध्यात्मिक दुख कहेंगे अब एक तीसरे प्रकार का दुख है वो दुख है आध दैविक दुख दैविक माने देव के द्वारा प्राप्त होने वाला दुख भूकंप आ गया कहीं अतिवृष्टि हो गई अनावृष्टि हो गई ज्यादा गर्मी पड़ गई सूखा पड़ गया ईश्वर के द्वारा दैविक के द्वारा जो प्राप्त होने वाले दुख हैं उन दुखों को कहते हैं आध दैविक दुख परंतु आरे भी वृंदावन में रह के चाहे आध्यात्मिक दुख हो चाहे आध्यात्मिक दुख हो चाहे आध भौतिक दुख हो इन दुखों को भोगते हुए भी वृंदावन का त्याग मत करना मत करना तो दुखानी है यहां दुखों को ही सुख करके मानो जैसे कि राग की अवस्था में रागवती जो प्रियागण है ब्रजगोपिकागण उनको ग्रह के सुख हो जाते हैं दुख और वनवास रूपी जो दुख है वो हो जाता है उनके लिए सुख राग की यही लक्षण भी वर्णन किया गया राग माने जहां दुख सुख हो जाए और सुख दुख हो जाए तो दुखान देव दुखानदेव सुखानिविद अब दुख की एक वस्तु है कि दुख में कहीं व्यक्ति अपने दुख को किसी से कहना नहीं चाहता है दुख में अपने मन का संकोच होता है जबकि सुख में वो ये चाहता है कि मैं आज सुख का अवसर है सुख की घड़ी है मेरे घर में पांच आदमी और विस्तार जिसमें विस्तार का संकोच हो उसका नाम है दुख जिसमें अपने मन के विस्तार का आनंद का और अधिक विस्तार हो उसी का नाम है शोभन ख माने विस्तार आकाश ख माने आकाश या विस्तार तो दुखाने सुखानु बि दुखों को ही सुख करके जान जैसे कि ब्रजगोपी कारणों का स्वभाव है कि वहां पर दुख को वे सुख करके ही मानती हैं और सुख उनको काटता है अपयशो जानी ही की वृंदावन में रहते हुए यदि अपयश भी मिल रहा है चार जन कहेंगे कैसा है बड़ा भजन करने के लिए चला वृंदावन में कह रहा है यहाँ पर माता पिता पत्नी पुत्र सब दुखी हो रहे हैं गांव में और वो भजन करने के लिए चला तो जगत निंदा करेगा परंतु उसको ही जानी ही कीर्ति पराम जो निंदा है अपयश है उसको भी कीर्ति करके जाम एक कवि ने तो वर्णन किया कि श्री बृज गोपी का कारण कोई गोपी भादो के शुक्ल की चौथ के चंद्रमा को अर्घ प्रदान कर रही है भाई के दिन अर्घ देना चाहिए अन्य जितनी भी तीज हैं उनमें अर्घ दिया जाता है भादो के चौथ के चंद्रमा को कलंक जो खंड चंद्र है उसको अर्घ नहीं दिया जाता है उसका दर्शन भी नहीं किया जाता है कलंक लगता है परंतु तो वो उसको ही अर्घ दे रही है जानबूझ करके कि यदि कृष्ण के साथ में मैं यो नहीं मिल पाई तो जगत में मेरी निंदा हो जाए इस निंदा के बहाने से ही कहीं कृष्ण से मेरा संपर्क हो जाए इसलिए उल्टा निंदा चाहती निंदा को चाह रही है तो कृष्ण के साथ में मैं मिल जाऊ कृष्ण के कृष्ण की प्रियाओं के बीच में, में मेरी गिनती हो जाए ये अपय ही मेरे लिए परम परम यशो फराम था यदि अधमजन तेरा तेरा परिभव कर रहे हैं दुष्टजन तेरी अपमान कर रहे हैं तेरा परिभव कर रहे हैं तो उसको भी सम्मानवत सत्मई उसको ऐसा मान जैसे किन्हीं महापुरुषों के द्वारा किसी बड़े आदरणीय पुरुष के द्वारा हमको सम्मान दिया गया है तो अधम लोगों के द्वारा जो कष्ट से कष्ट की प्राप्ति हो रही है उसको भी तू संतों के द्वारा दिए गए सम्मान के समान जान <laughs> तो मंदे था अधमय दुष्परि भवान सम्मानवत सत्यमय उसको सम्मान के समान बुद्धि में, में सारे ब्रवासी यद धर्मार्थ सो प्रिय आत्मतन्य प्राण आशय करते उनके धर्मार्थ अर्थ स्व प्रिय प्राण आशय ये सब कृष्ण के लिए हैं पर फिर भी व्यवहार में कहीं जटला कुटला अभिमन्यु गोप इनके द्वारा सास नंदों के द्वारा कहीं निंदा प्राप्त होती है विरोध उपस्थित किया जाता है को के मिलन में, तो ये ब्रजवासी फिर क्यों कृष्ण के विरोधी बनते हैं क्यों विरोध करते हैं यहां पर भी हित की भावना विराजमान श्री विश्वनाथ चकुर्थी जी ने टीका में निरूपण किया कि ब्रजवासी मन में विचार करते हैं अभिमन्यु जटला कुटला ये सब विचार कर रही हैं कि ये श्याम सुंदर हम सबियों के परम परम प्यारे हैं जब भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है कभी उठाकर के, कभी पूतनाथ इत्यादि जो असुर आते हैं दावनल उन सब से हमारी सदा रक्षा करते हैं ये हमारे प्राण है और हमारी सब वस्तुएं इनके लिए समर्पित है परंतु यदि इनमें कहीं किसी गोपी के साथ में इनका व्यवहार यदि देखा जाएगा तो हर हाँ जगत में नंद कुमार होते हुए भी नंदबाबा की कैसी कीर्ति और इनकी इनको लोग वाक टोकेंगे और कहीं परलोक में भी इनका अनिष्ट नहीं हो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इनको टोका जाए तो उसमें भी कहीं कृष्ण के कल्याण की भावना जो वारिमानता है उसमें भी कृष्ण के कल्याण की भावना कहीं ना कहीं टुकी हुई है अन्यथा वो जो एक सामान्य नियम है ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा घोषाम उतो हवान देवराती इतना इन, इन ब्रजवासियों के आप हमको तो ये लगता है कि आप इनके देवरात हैं अर्थात इनके ऋणिया हैं है। और तुम्हारे भूते का काम नहीं है कि इन किसियों के ऋण से तुम अपने आप को मुक्त कर लो कृष्ण के बस की बात नहीं है कि ब्रिजवासियों के ऋण से तुम अपने आप को कभी मुक्त कर लो तो ऐसा घोषण वासना भगवान कि देवरात्र इतना इन ब्रिजवासियों को आप क्या प्रदान करोगे इनके आप ऋणी होकर के विराजमान हो अब तुम्हें क्या मतलब परंतु तो वो जैसी कहावत है ना कि बनिया के पास में कोई ग्राहक नहीं आए तो वो तराजू बाटी तोड़ने लगता है तराजू को ही तोड़ने लगता है बाटो को ही तोड़ने लगता है ऐसे ही ब्रह्मा की आदत है कि सबको उनके कर्म के अनुसार फल प्रदान करना वो दैवों में मुकुटमणि है तो ब्रह्मा इस समय विचार करने लगे इन ब्रिजवासियों को क्या दिया जाएगा इनमें तो प्रेम विराजमान है तो जब ब्रह्मा ये जो तो हैं खाली बैठे हुए जैसे बाट तोड़ रहे हैं ऐसे ब्रिजवासियों के भाग्य का दर्शन करके ब्रह्मा ये बस विचार करने लगे कि इन ब्रिजवासियों को क्या प्रदान किया जाएगा तो मन ने विचार किया, किया कि स्वर्ग भोग मोक्ष ये तो बड़ी छोटी चीज है ये तो ब्रिजवासी कभी चाहते ही नहीं है श्री कृष्ण अपने आप को इन ब्रजवासियों को दे देंगे स्वयं को दे देंगे ये विचार किया परंतु तो ये विचार करके भी वे विचार कर रहे हैं कि यहां पर अपन पा प्रदान करना अपना पं प्रदान करना ये भी इस ब्रिज में बड़ा छोटा हो गया इसकी भी कोई कीमत नहीं रही ये भी अत्यंत छोटी वस्तु हो गई क्योंकि सकुला सदेश तो जी कह रहे हैं स्तुति करते हुए में कि पूतना ने केवल धारण किया धाय का वेश मात्र धारण कर लिया और वेश धारण करने पर आपने त्वामेव तो देवा पिता हे देव हे कृष्ण वो पूतना आपको ही प्राप्त हो गई आपने पूतना को भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी और केवल पूतना को प्रदान नहीं किया पूतना के पुण्य पूतना के ऊपर वेश देख करके आप इतने रिझ गए कि पूतना के बंद बांधवों को भी आपने मोक्ष प्रदान कर दिया सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी, दी। बाकी पूतना थी और बकासुर आया उसका भाई आपने बकासुर को भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी ये आपकी विशेषता है श्री कृष्ण जहां अपने संपूर्ण श्रीअंग को जिसकी गोदी में जिसके शरीर में प्रदान करते हैं शरीर में स्थापित करते हैं उसको वे सारू पे मुक्ति दे देते हैं और भी ज्यादा की गोदी में आए कृष्ण और पूरा ने अपना बक्षस्थल के ऊपर धारण करके कृष्ण को अपना स्तन कराया उसको सारूप मुक्ति मिल गई अघासुर के मुख में कृष्ण घुसे चरण रज और अपने स्वरूप को पूरा प्रदान किया अघासुर को भी सारूप मुक्ति दे दी बकासुर उसने कृष्ण को निगला। उसके मुख में गए तो यदि चरण रज प्रदान कर देंगे श्री कृष्ण अपने चरण किसी को प्रदान कर देंगे उसको सारू पे प्रदान कर देते और तो और क्या श्री कृष्ण ने सुदर्शन जो था उसको भी सर्प योनि से मुक्त करके उसके सर्प को भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी कहीं कृष्ण अपनी चरण की ठोकर मार करके जिस सर्प ने नंदबावा के पैर को पकड़ लिया था और कृष्ण के चरणों की ठोकर लगी तो ठोकर लगने पर भी उसको भी आपने रूप प्रदान कर दिया उसके शरीर का त्याग करने की जरूरत नहीं हुई बल्कि उसका वही शरीर चिन्मय होकर के विराजमान हो गया देह त्याग करके नहीं बल्कि कुरुप देह ही स्वरूप बनकर के विराजमान हो गया तो भगवत स्वरूप के भगवत चरणामृत के चरण स्पर्श की ऐसी महिमा है कि यदि ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया जाए तो चरण स्पर्श करने पर सारूप्य कुरूपता की समाप्ति हो जाती है और सुरूपता की प्राप्ति हो जाती है कुब्जा को देखने मात्र से ही आपने सुरूपता प्रदान कर दी कुबड़ी थी, असुंदर थी परंतु दृष्टि मात्र से और जरा छू करके उसे सुरूपता प्रदान कर दी तो कृष्ण दर्शन की एक ऐसी महिमा है कि कृष्ण दर्शन करने पर भगवत दर्शन करने पर मन की भी स्वरूपता प्राप्त हो जाती है भावों की भी स्वरूपता प्राप्त हो जाती है और शरीर की भी स्वरूपता प्राप्त हो जाती है तो अधम जनों के द्वारा जहां निंदा की जा रही है उसको ही अरे भैया वृंदावन में निवास करते हुए अधम जनों के द्वारा की गई निंदा उसको ही सम्मान की तरह स्वीकार कर क्योंकि श्री कृष्ण स्पर्श की कृष्ण दर्शन की यह विशेषता है कि स्पर्श दर्शन करने पर की प्राप्ति हो जाती है भने जगत में की जा रही है परंतु तो उसको ही सम्मान के समान तू प्राप्त कर क्योंकि अनेक अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर के श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने पर वस्तु को व्यक्ति को की प्राप्ति हो गई जहां कृष्ण का स्पर्श करने पर सारूप मुक्ति की प्राप्ति हो गई फिर भावपूर्वक यदि कृष्ण का स्पर्श करेगा तो उसका कहना ही क्या श्री कृष्ण ने जिनको दूर से देखा उनको सारूप प्रदान किया जहां श्री कृष्ण प्राय यदि अपने चरण रज को स्थापित करते हैं चरणों को किसी के बक्षस्थल के ऊपर स्थापित करते हैं तो चरणों को स्थापित करने पर उसे सारूप मुक्ति देते हैं परंतु यहां दूर से खड़े होकर के किसी का बध करते हैं उसे सायुज मुक्ति प्रदान करते हैं तो कृष्ण स्वरूप की भी कहीं विशिष्टता है कुछ अंतर है फल फल में भी जैसा साधन वैसा फल तो फल फल में भी कहीं कुछ अंतर है यदि अस्त्र के द्वारा किसी को मारेंगे दूर से मारेंगे तो उसको आप दे देंगे परंतु यदि अपने संपूर्ण शरीर को ही किसी के ऊपर स्थापित करेंगे तो वहां वे उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं यदि उसने बेश धारण कर लिया और बेश धारण करने की ऐसी महिमा कि श्री कृष्ण ने जबरदस्ती काली के सिर के ऊपर अपने चरणों का चिन्ह तलक अंकित कर दिया उस ऊर्ज तिलक का ऐसा प्रभाव हुआ कि गरुण काली को अत्यंत आदर प्रदान करने लगे जो जानी दुश्मन था गरुण वो काली को आदर प्रदान कर रहा है और कह रहा है कि भैया तुम ज्यादा बड़े हो हमारे कंधे के ऊपर श्री नारायण ने कभी भी नृत्य नहीं किया परंतु तो तुम धन्य हो कि तुम्हारे फण के ऊपर श्री कृष्ण ने नृत्य किया इसलिए वो जो बार्स देखता था गरुण गरुण जो बार देखते थे कि कभी मौका मिल जाए तो उसको छोड़ूंगा नहीं उसने मेरी बलि को खाया है वो ही गरुण उनको अत्यंत आदर देते हुए विराजमान हो जाते हैं ये अपूर्व महिमा विराजमान है तो भगवत चरण चिन्ह उन चरण चिन्ह की ऐसी दिव्य महिमा वहां पर विराजमान है तो अध्य दुष्परि भगवान अधम जन जो है उन अधम, अधर, अधमों के द्वारा से तू दो देख और दैन्यन्व महाविभूति मतसल लाभान अलावान सदा और दैन महाविभूति मति तुझे जो दैन्य की प्राप्ति हो रही है उस दैन्य को ही महाविभूति समझ करके तू विराजमान हो जो दीनता है उस दीनता को ही महाविभूति समझ करके विराजमान हो वैष्णव जन आपस में लड़े थे तो वैष्णव रखी थी वो कहा गई दूसरा कह रहा था मेरा हीरा तूने ले लिया अब कोई बाहर से जा रहा था वो सुन रहा था बोले इनके पास में पारस हीरा <laughs> ये पारस हीरा किसके लिए कैसे लड़ रहे हैं पता लगा के प्रसाद आया था पारस थी और उसको दूसरे ने प्रसाद पा लिया इनके लिए प्रसाद ऐसा नहीं बोलिए मेरी आई थी उसको तूने तूने ले लिया तो वो प्रसाद भी पारस है स्पर्शमणी है और कंठ में जो तुलसी की माला धारण की है जो हीरा धारण किया है रामानंद महात्मा कंठ में हीरा धारण करें वैष्णव जो है वो उसमें पदक जो है वो पदक की माला धारण कर तुलसी की मेरी मेरी माला तूने क्यों ले ली तो पंत का पारस यहां पर सब बैष्टब धारण कर तो दैन्य भी पर परम विभूति हो करके विराजमान तो दैन्य में विभूति मत दैन्य ही विभूति हो करके विराजमान सल सलाभान सना और जहां लाभ की प्राप्ति होना वो है अलाभ और अलाभ की प्राप्ति होना वो है लाभ ये जो प्रीति रानी हुई उन्होंने प्रेमपत्तन नगर की पूरी की पूरी व्यवस्था उसको ही परिवर्तित कर दिया कि आज से यहां पर लाभ को माना जाएगा अलाभ अलाभ को माना जाएगा लाभ ये पाप पापान पुण्यमंत्री और जो पाप हैं वो पाप भी पुण्य बंद करके विराजमान हो जाएंगे अर्थात श्री कृष्ण के सुख के लिए जो भी कार्य किया गया वो परम परम सुखपूर्ण हो जाएगा यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांध रहे हैं सखागर कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ रहे हैं प्रिया कृष्ण का अपमान कर रही हैं, कभी अपने पद प्रहार अत्यंत मान में उनके द्वारा भी कृष्ण को निषेध कर रही हैं, तो यहां पर वो भी परम परम पुण्य श्री कृष्ण को सुख देने वाला बन करके सुख देने वाला हो जाए इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि प्रिया यदि मान कौरी कौरे भरसौन वेद स्तुति हरिते हरे मोर मन प्रिया के द्वारा मांग में भटसना के शब्दों को कहना वो श्याम चंद्र को इतना प्रिय लगता है कि वेदस्तु भी उसके सामने फीकी पड़ जाए तो यहाँ पर प्रिया का मांग करना अरे शठ अरे दृष्ट, अरे लंपट ऐसा कहकर के जो अपमान करना वो ही ये बेशर्म होकर के सुत सुनते हैं और बड़ा आनंदित होते हैं उसको सुनकर उल्टे आनंदित होते <laughs> चाहते हैं कि कोई मुझे फटका दे, कोई मुझे तो अद्भुत अद्भुतता इनमें विराजमान तो पापा एवं जगत में जो पाप है भगवत सेवा भगवत विग्रह इनका त्याग करना ठाकुर के पड़ोसी गई जो है उसमें से चुरा चुरा करके मधुमंगल खा लेता है और कह रहे हैं अरे मेरी पात्र पे दो लड़ुआ आए एक गया लड़ुआ कहा ऐसा कहकर कहाष कहा गया कि सामने भुक्त भोजन नहीं होने चाहिए पहले अपने लिए निकाल लिया फिर ठाकुर को भोग दे तो यह भी दोष हो जाएगा तो साम्य भुक्त भोजन नहीं, नहीं होना चाहिए भगवान को समर्पित करके फिर अन्य किसी देवता को समर्पित किया जाएगा अन्य देवता को पहले समर्पित करके ठाकुर जी को समर्पित नहीं किया जाए इसको कहीं सेवा सेवापराध में गिना गया साम्य भुक्त भक्त उसको परंतु यहां पर तो परोसे से गई वस्तु में से छीन करके खा रहे हैं इतना बड़ा पाप इतना बड़ा अपराध हो रहा है परंतु वो ही ठाकुर को अच्छा लग रहा है उस समय ये तो पापा ने पुण्यमंति जहां पर पाप भी पुण्यवान होकर के विराजमान तो वृंदावनम जीवनम यदि तेरा वृंदावन जीव है जीवन है तो यहां पर किसी प्रकार से शिव वृंदावन में निवास करने करने का अवसर मिल जाए तो वो भी जीवन होकर के विराजमान हो, हो जाए दुखाने व सुखाने विधि माने मिथ्या आचरण मिथ्या जो संभाषण वो भी यदि कृष्ण सेवा के लिए है तो वो मिथ्या भी कहीं पुण्य बन करके विराजमान हो जाएगा जैसे शुक्राचार्य जी ने बल्ले राजा से कहा कि इस ब्राह्मण को मना कर दे ये विष्णु ब्राह्मण का वेश धारण करके यहाँ पे आए हैं इनको मना कर दे परंतु तो राजा कह रहे हैं ना मैं ऐसा नहीं करूंगा ये विष्णु आए हैं ठगने के लिए भी आए हैं तब भी मैं इनको दूंगा और व्यवहार की कहीं मोरी बताने पर भी उस मोरी का प्रयोग नहीं किया उस उपमार्ग का प्रयोग नहीं किया और जो मुख्य कृष्ण सेवा का मार्ग है उस कृष्ण सेवा के मार्ग को ही बलराजा ने ग्रहण किया तो पाप भी मिथ्याण भी वहां पर पुण्य ही बन रहे थे और गुरु अवज्ञा करना जो पुरोहित है उस पुरोहित की अवज्ञा करके भी कृष्ण सेवा उसको करते हुए भी विराजमान हुए जो पाप था वही परम परम पुण्य बन करके बल बलराजा के लिए विराजमान होगा तो दुखाने भी सुखाने दुख को भी सुख करके मान अर्थात कंथा जो करुआ उन मात्र में भी संतोष रखते हुए सारी असुविधा होने पर भी श्री कृष्ण सेवा का जो सुख है उसको तू धारण कर अपयशो जान ही कीर्ति पराम अपय परम, परम कीर्ति को प्राप्त करे कोई कहेगा कि अरे ये बिहारियों की तरह से क्या मांग रहा है हट्टा खट्टा है तुझे काम करना चाहिए कोई आजीव का करनी चाहिए परंतु अपय रहा है उसको भी कीर्ति करके माने मन्य था अध्य दुष्परिभवान अधम जनों के द्वारा यदि अपमान किया जा रहा है तो उसको भी सम्मान की तरह से ही ग्रहण कर जो यदि भक्तों का स्वभाव है कि वे परिभव को भी सम्मान करके मानते हैं श्री जड़भर जी उनको जब कोई पालकी में ज्योतमी रहा है और वे पालकी भी उठा रहे हैं उसको भी उससे भी वे प्रभावित नहीं हैं और कभी कभी अपमान करने वाले को भी सम्मान प्रदान करते हुए उसका भी कल्याण करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं तो ये अपराधी जन हैं उनके ऊपर भी अपूर्व से कृपा ये करते हुए विराजमान होते हैं तो ये भक्त का एक अपूर्व स्वभाव है और दैन्य अन्य महाविभूतिमत और दैन्य जो है उनको भी महाविभूति के समान ही निरंतर चाहे लाभ को भी अलाभ की तरह से माने और पाप को भी पुण्य की तरह से माने आगे कह रहे हैं त्यक्वासंगम दूरत स्त्री पिशाच्य सर्वासान सम्यक दैवाले नैव निर्वाह्य देहम श्रीमा वृंदावन कान ने जीव म्यक्तम दूरत स्त्री पिशाच्य जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्यागता तत्वत शास्त्र में जहां भी स्त्री की निंदा की गई या पुरुष की निंदा की गई वो स्त्री पुरुष की निंदा नहीं है वो निंदा है तत्वता आशक्ति की तो स्त्री की निंदा करना ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं है विषया की निंदा करना ये ही तात्पर्य है और जहां स्त्री की निंदा की गई वहां स्त्री के लिए पुरुषाशक्ति वो भी निंदनीय है तो ये एक सामान्य बात है तो त्यक्ता संगम दूर तस्त्री पिशाचिया जो भोग रूपी पिशाची है उस भोग रूपी पिशाची के द्वारा भक्त का जो फल है वो समाप्त हो जाएगा किसी बालक के ऊपर पांच वर्ष का बालक था और उस पांच वर्ष के बालक के ऊपर कोई पिशाची आ गई अब वो भोजन करने के लिए बैठे तो दस आदमी जितना खाए उतना वो एक पांच वर्ष का बालक खा जाए घरवाले बड़े परेशान कि इतना भोजन करता है किसी समझदार व्यक्ति के पास में ले ले गए उसने उसकी भंगमा को देखा और तुरंत पहचान गया बोले भाई ये इतना नहीं खाता है इसके भीतर कोई पिशाची आ गई है वो खाती बालक तो सूख रहा है परत तो फिर भी दिन भर खाऊ खाऊ करता रहता है और भोजन दो और भोजन दो तो वो जो जितना भी खाता है वो इसके शरीर में नहीं लगता है उसको पिशाची खा जाती है ऐसे ही भुक्ति मुक्ति यावत पिशाची हृदय वर्तते ताबत भक्त सस्यात्रित यदि कृष्ण सेवा करते सेवा की जा रही है और हृदय में मोक्ष की भावना या भोग की भावना है और मुक्ति रूपी पिशाची यदि कहीं है तो तुमने जो भजन किया उस भजन के फल को वो भोग की इच्छा खा गई वो पिशाची है जैसे जिसके ऊपर पिशाची आविष्ट हो रही है वो जो खाता है वो कृष्ण सेवा रूपी फल को नहीं देता है शरीर के आरोग्य रूपी फल को वो प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि वो पिशाची उसको खा रही है पेट में कीड़े हो गए तो कीड़े जो हैं वो जो, जो, है, जो भोजन है उसको खा रहे हैं शरीर को नहीं लग रहा है ऐसे ही भोग और मोक्ष इन दोनों की इच्छा है तो उससे भोग और मोक्ष की पूर्ति हो रही है उसे कृष्ण सेवा सुख उसकी भक्ति की पुष्टि नहीं हो रही है तो त्यक्संगम तो दूर त्री पिशाचा है स्त्री पिशाची का तात्पर्य है कि यहां पर भोग की इच्छा उसका एक उपलक्षण हो करके स्त्री पिशाची शब्द का यहां प्रयोग कर दिया उपलक्षण कहते हैं जहां बहुत सारी चीजों में से कोई एक चावल का दाना बटलोई में से ले लिया जाए और ये देख लिया जाए कि सींचा है कि नहीं सी जाए कि नहीं ऐसे ही पूरे दानों को देखने की जरूरत नहीं है ऐसे ही एक वस्तु के द्वारा पूरी अनेक उसके समान जो वस्तु है उनमें भी जहा वो वस्तु सम्मिलित हो जाए उसका नाम उपलक्षण कहते हैं तो स्त्री पिशाची उपलक्षण के द्वारा ये सारी भोग वासनाओं की कहीं सिंबल होकर के प्रतीक होकर के वो विराजमान हो रही है तो स्त्री पिशाची मन विषया शक्ति इसको त्याग करके सर्वाशाना मूल मृद्य सम्यक और जितनी भी अन्य आशाएं हैं उन आशाओं को जड़ से जब तक नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक फिर आशाएं बार बार उत्पन्न होंगी एक आशा की पूर्ति की दूसरी आशा दोबारा उत्पन्न हो जाएगी तो सर्व आशा ना मूल मृद्य जितनी भी आशा रूपी कांटे हैं उन कांटों की जड़ को उखाड़ करके फेंका जाए तब दोबारा कांटे नहीं होंगे दैवालभ्य नैव निर्वाही देह दैव के द्वारा प्राप्त होने वाले जो सामग्री है उनसे ही अपने देह का निर्वाह करते हुए अरे व्यक्ति तू विराजमान हो दैवा लब्धे नहीं हो दैव के द्वारा भाग्य के द्वारा जितना मिल गया उससे ही अपने देह का निर्वाह करते हुए विराजमान हो तत्वत यशोधन ये भाग्य की वस्तु है भक्ति के द्वारा यदि कोई ने कहीं कोई ठाकुर ने दिया हो तब की बात अलग है नहीं तो ये भाग्य की वस्तु नहीं है श्री कृष्ण में कितनी आ सकती है ये भक्ति का फल है श्री हरव्यास देवाचार्य जी महाराज उनसे किसी ने कहा कि आपको इतना जो वैभव मिल रहा है नहीं परशुराम देवाचार्य महाराज पर शुरुआज बोले आपको जो वैभव मिल रहा है आपके पूर्वजन के पुण्यों का फल है उन्होंने कहा ना पूर्वजन के पुण्यों का फल नहीं है ये ये ये भजन का फल है उन्होंने कहा नहीं भजन का फल नहीं है ये तो मेरे पूर्वजन के पुण्यों का फल है मिल रहा है ठीक है भजन का फल ये वैभव प्राप्त करना ये मेरे भजन का फल नहीं बोले नहीं आपके भजन का फल है तो अच्छी बात है इस फल को मैंने त्याग दिया और जाकर के जंगल में बैठ गए वहां पर भी कोई भील घूमते घूमते आ गया उनका दर्शन कर रहा है और दर्शन करके बोला अरे महाराज आप यहां जंगल में कैसे बोला ऐसे आए बस रंग है और वहां पर तो भीड़ लग गई ये आया वो आया और वहां पर भी चांदी का सिंघासन और छत्र और चमर सब उपस्थित हो गए उन्होंने उस व्यक्ति से कहा अपने शिष्य से कि देख ये भजन का फल नहीं है ये पूर्वजन का फल है मेरे भजन का फल तो प्रियालाल की सेवा है और संसार में मेरी आसक्ति नहीं है इस वैभव को प्राप्त करके भी आसक्ति नहीं है ये भजन का फल है भोग में इच्छा नहीं है ठाकुर की सेवा में ही एकमात्र इच्छा है ये तो भजन का फल है और जो वैभव मिला है ये तो पूर्वजन का तो दैवाल निर्वाह्य दे हम दैव के द्वारा प्राप्त होने वाला जो वस्तु है जितनी मिल जाए पुण्य के प्रताप से कभी ज्यादा मिल गया कभी कम मिल गया श्रीमदावन का जोश आश्व श्रीमदृंदावन उनमें ही तू निरंतर निरंतर निवास करते हुए विराजमान हो वृंदावन में ही जोशम आश्व जोश मे प्रीति प्रीतिपूर्वक आसक्ति वृंदावन से संपर्क बना करके रख तो संगम विषयों का मूल जितनी भी हैं उनके जड़ को कहीं दूर कर और दैवा लब्धे दैव निर्वाह्य देह हम दैव के द्वारा प्राप्त हो जितना मिल गया है उतने में ही अपने देह का निर्वाह करते हुए श्रीमदाकान ने जीवमाश्व श्री जीव वृंदावन में ही अपने जीवन जो है उन जीवन को जीते हुए जीव आश्व यहां पर वृंदावन में निवास करते हुए जीवन निर्वाह कर ऐसे माने भजन का फल अपने अभीष्ट भाव के अनुरूप सेवा को प्राप्त करना है श्री विष्णु चकुर्ती जी ने पांच भजन के प्रकार भजन करने की रहनी पांच भागों में बांटी कि साधक को क्या आचरण करना चाहिए इसको पांच भागों में उन्होंने बांटा पहला है स्वाभिष्ट भाव मय दूसरा है स्वाभिष्ट भाव संबंधी तीसरा है स्वाभिष्ट भाव अनुकूल चौथा है स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और पांच माह है स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध पांच वस्तुओं को उन्होंने भजन के लिए उपयोगी माना सबसे पहले तो अपने हृदय में ये भाव होना चाहिए स्वाभिष्ट भाव मैं कि मेरा अभिष्ट क्या है मेरा अभिष्ट है मैं राधानी की दासी हूं और मेरे लिए उपास्य हैं युगल सेवा निज अभिमान राधे का दास्य का और जीवन का लक्ष्य युगल की सेवा यह हो गया स्वाभिष्ट भाव तो स्वाभिष्ट भाव में अपने अभिमान को निरंतर बनाकर के रखे और युगल की सेवा करूं यही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य हो जैसे सुदामा उनका निज भाव है मैं कृष्ण का मित्र हूं और जब उनके पास में उपकरण थे तब भी मानसी सेवा करते हुए विराजमान है और जब उपकरण नहीं है तब भी मानस जब उपकरण है तो उपकरण के द्वारा सेवा करते हुए विराजमान है जब उपकरण उपकरण नहीं थे तब मानसी सेवा करते हुए विराजमान पंत सेवा में ही निरंतर निरंतर लगे हुए हैं दैव योग से किसी ब्राह्मण जीव गोस्मी जी ने एक उदाहरण दिया भक्ति के एक लक्षण में भक्ति के अंगों में कि कृष्ण सेवा में ही चित्र लगाना चाहिए और उसने किसी पुराण के एक घटना को प्रस्तुत किया कि कोई ब्राह्मण दैवीय योग से गरीब है परंतु कृष्ण सेवा में उनकी परम प्रवृत्ति है सेवा में पूरी तरह से वे लगे हुए हैं और सेवा में पूरी तरह से लग करके मानसी सेवा कर रहे उन्होंने किसी वैष्णव की सभा में ये सुना कि उपकरण से सेवा करने पर जो फल की प्राप्ति होती है सेवा करने पर भी वही फल की प्राप्ति होती है इसलिए जो परापूजन है उस परा पूजन की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई और श्री शंकराचार्य भगवत्पाद वे विशेष रूप से ये कहते हैं कि किम आसनम ते गासन आयो किम भूषण कौस्तु भूषण आयो किमते वचनीय मस्त्री मस्ती आप वाणी के पति हैं आपके लिए क्या स्तुति की जाए लक्ष्मी पते आप लक्ष्मी पति हैं इसलिए आपको क्या दिया जाए इसलिए मैं भाव रूपी ही अर्चना आपको कर रहा हूं तो ये बात को सुन करके मुख्य वस्तु भाव की है वो भाव के द्वारा ठाकुर रिश्ते हैं और जो आ, सेवा है तनुजा बितुजा ये सेवा प्रधान नहीं है जो मानसी सेवा है मानसी सा परमता वो ही परम परम श्रेष्ठ है कृष्ण सेवा सड़क कार्या तत् तेजा चेतप्रवन सेवा मानसी साचार्य चरण वे कर रहे हैं कि तनुजा विजा और मानसी तीन प्रकार की सेवाओं में सर्व प्रधान मानसी सेवा ही है शरीर से सेवा गई परंतु तो शरीर से सेवा करके कहीं उसके द्वारा वेतन वो प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है तो ऐसे मजदूर के द्वारा की गई सेवा वो तो मुख्य रूप से सेवा नहीं है क्योंकि उसमें कृष्ण को सुख देने की भावना नहीं है वो तो केवल अपनी आजीविका अपने श्रम को बेच रहा है और श्रम को बेच करके वह वस्तु को प्राप्त कर रहा है इसलिए तनुजा सेवा मन तो लगा हुआ है विषयों में और शरीर से सेवा की जा रही है वो मुख्य सेवा नहीं है या धन प्राप्त करने के लिए कोई सेवा की जा रही है वो सेवा भी नहीं है वित्तीय या सेवा भी मुख्य नहीं है धन शिष्या द्वारे या भक्त संप्रयुजते विदुरत्वात उत्तम तान्या साधने श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर हैं भक्त स्वामी, स्वामी में के जहां धन शिष्य आदि शिष्यादि द्वारे कोई आयोजन करूंगा इस आयोजन के माध्यम से मुझे बहुत सा धन मिल जाएगा चार जने आएंगे कुछ भेंट पूजा हो जाएगी तो इसके लिए कोई भक्ति का आयोजन किया गया वो मुख्य नहीं है अथवा शिष्यों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा और शिष्य इकट्ठे हो जाएंगे और मेरी शिष्य परंपरा और अधिक विस्तृत होगी ये विचार यदि किया जाए और इसके कारण कोई आयोजन किया गया वो भी मुख्य नहीं है धन द्वारे, धन शिष्य को प्राप्त करने के लिए या, या भक्ति संप्रयुजते जो भक्ति का आयोजन किया गया विदुर उसमें आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन की भावना नहीं है कृष्ण को सुख देने की भावना नहीं है बल्कि धन और शिष्य अर्जन करने की भावना ही है तो उत्तम कहानी वो उत्तम भक्ति नहीं होगी नात्र योगोत्त साधने इसलिए भक्ति के चौसठ अंगों में ऐसे आयोजन को कहीं नहीं गिना गया इसलिए तन या वित्ता सेवा मुख्य नहीं वित्तीय या सेवा मनित धन से सेवा कराई खुद तो आराम कर रही हैं और नौकर से कह दिया कोई पुजारी रख दिया बोले तो हाँ तुम पहुंचो सेवा करो तो ये भी मुख्य वस्तु तो नहीं धन के द्वारा किसी से सेवा कराना भाई जहां पर अकेला व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है वहां पर तो धन का प्रयोग करना ही पड़ेगा मकान अकेले हाथ से थोड़े बना लेगा उसके लिए तो इंजीनियर लाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं मजदूर लाने पड़ेंगे ठाकुर जी का मंदिर बना रहा है तो तो वो तो अपने हाथ से नहीं किया जा सकता है सभी काम अपने हाथ से भी नहीं किए जा सकते हैं कहीं ना कहीं सहायता तो किसी की लेनी पड़ेगी तो वो बात अलग है परंतु तो जहां सामर्थ्य होने पर भी सुविधा होने पर भी अपने हाथ से सेवा न करके किसी दूसरे के ऊपर सेवा को टाल दिया जाए तो वो एक दोष होगा वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगी तो स्वाभिष्ट भाव मय माने अपने अभिष्ट भाव को हृदय में धारण करते हुए कि मैं प्रिया जी की दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य श्री योगल सरकार की सेवा करना है योग स्वाभिष्ट भाव मय फिर स्वाभिष्ट भाव संबंधी दूसरी चीज आई वो स्वाभिष्ट भाव संबंधी का तात्पर्य है कि मेरा जो भाव है उस भाव के अनुरूप नवधा भक्ति को मैं करूँ श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास आत्म निवेदन इन नौ भक्तियों को यदि मैं दासी हूं तो दासी का जैसे कर्तव्य है कि वो युगल के गुणों को श्रवण करे युगल के गुणों का कीर्तन करे युगल की सेवा मानसिक रूप में भी करते हुए और ध्यान करते हुए भी अपने इष्ट का वो विराजमान हो उनकी पाद करे उनके मंत्र के द्वारा कहीं सेवा करते हुए उनका अर्चन करते हुए विराजमान हो उनका वंदन करते हुए विराजमान हो उनका कहीं दास दासमनिवेदन इन भावों को धारण कहीं ना कहीं प्रकट करे दास का मतलब है अपनी जितने भी कर्म है उन तो ठाकुर को समर्पित कर देना सख्स का तात्पर्य है उनको कहीं सुख मिले उनके किसी कार्य में लीला में मैं सहयोगी नहीं होकर के विराजमान हूं ये सक्ष और आत्मनिर्वेदन का तात्पर्य है कि अपने आप को उनके आदेश में किंग किंकरो किंकरों किंग कर भाव को धारण करके विराजमान हो तो ये नवधक्ति इसी का नाम हो गया स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाभिष्ट भाव में स्वाभिष्ट भाव संबंधी अब तीसरी है स्वाभिष्ट भाव अंकुल अंकुल का तात्पर्य है जैसे तुलसी कंठी धारण करना जैसे तलक धारण करना ये स्वाभिष्ट भाव अनुकूल अपना जो वातावरण है घर का वो भी कहीं कुंज का वातावरण बना करके घर को रखना यह स्वाभिष्ट भाव अनुकूल कि मैं इस घर का घर की ट्रस्टी हूं ये घर के मालिक ठाकुर जी है ऐसा विचार करते हुए अपने घर में कहीं निवास करना स्वादिष्ट भाव ये अनुकूल अनुकूल वातावरण अपना धारण करना फिर स्वादिष्ट भाव अवरुद्ध अविरुद्ध का तात्पर्य है सात्विक भोजन सात्विक आचरण सात्विक जीवन का निर्वाह इनको धारण करते हुए विराजमान हो जैसे सूर्य को दीपक दिखाया जाए दिया जाए परंतु सूर्य के आगे छत्ता नहीं लगाया जाए सूर्य की किरणों को प्राप्त करना है ऐसे रजोगुण में जो व्यवहार है उसका त्याग किया जाए सात्विक व्यवहार को किया जाए। यह हो गया अविरोध सूर्य की कृपा जो मिल रही है उसमें विरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और पांचवी चीज है विरोधी वस्तुओं का कहीं त्याग करना उनका पूरी तरह से त्याग किया जाए तो यहां पर वो ही प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि वृंदावन वे अपूर्व से विराजमान है तो श्री वृंदावन तो त्यक्ता संगम दूरतः स्त्री पिशाचिया जो स्त्री पिशाची है उसका संग दूर करते हुए त्याग करते हुए विराज तो ये पांच प्रकार की जो रहनी है उनको धारण करते हुए विराजमान हो आगे कह रहे हैं न कुर न बदकिंचित शेष दृश्यम स्मर मिथुन महस्ता बहुजन समवाया दूर याहि मुदिश्य दिव्य श्री वृंदाव नाम अब ऐसा मत करो मान स्वाभिष्ट विरोधी जो वस्तु हैं उनका त्याग करो उनका वर्णन कर रहे हैं कि न करो न बदकिंचित स्मराशेष दृश्यम जितना भी दृश्य है उस दृश्य को इंद्रजाल की तरह से परिवर्तनशील समझे कि ये सारी वस्तुएं स्थित रहने वाली स्थिर रहने वाली नहीं है सो विस्मराशेष दिव्यम जितने भी अशेष पदार्थ हैं दृश्य उन देश दृश्य पदार्थों को इंद्रजाल की तरह से कहीं समझे जो कि दिख रहे हैं और कहीं परिवर्तित हो जाएंगे परिवर्तनशील होकर के विराजमान इसलिए संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए न तो प्रयत्न करें और निंचित और न उनकी चर्चा ज्यादा करें ठीक है है तो है नहीं है तो गया कोई कठिनाई नहीं है तो न करो न बद किंचित उनके विषय में ज्यादा चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है और उनके विषय में कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है जो करने की आवश्यकता है वो प्रियालाल की सेवा करने की आवश्यकता है अन्य वस्तुओं को एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं आशेष दृश्यम जो आशेष दृश्य दिख रहा है उसको देखे गए स्वप्न की तरह से भुला दे अथवा जो इंद्रजाल उसकी तरह से उनको समझे उनको भुलाते हुए विराजमान स्मर मिथुनम गौर नीलम स्मरार्थम उस श्री प्रियालाल के मिथुन प्रियालाल के युगल का उस युगल का मिथुन का उस युगल का निरंतर निरंतर स्मरण कर, जो के नील गौर नीलम गौर और नील अंग कांति के हैं श्री किशोरी जो भुष्वानंद ने, ने, ने और श्री श्याम सुंदर गौर नील अंग कांति जिनकी है ऐसे मिथुनम ऐसे युगल का अह स्म माने दिन प्रतिदिन स्मरण कर निरंतर निरंतर निरंत निरंत उनका स्मरण कर नीलम स्मरण गौर नील अंग कांति है स्मरणार्थम माने परस्पर एक दूसरे की सेवा करने के लिए वे व्याकुल हैं और उनकी चेष्टाएं सेवा में ही निरंतर निरंतर लगी हुई हैं संसार न तो चर्चा कह कहनी है और ना उनके लिए कोई प्रयास करना है भाग्य के अनुसार वे मिलेंगी ठीक है और अशेष जो दृश्य है सुख इसको भी स्थायी करके मतमान ये भी परिवर्तनशील है श्री युगल उनका स्मरण कर प्रतिदिन मिथुनमान प्रतिदिन उनका स्मरण कर गौर नीलम स्मरतम जो गौर नील और प्रेम में व्याकुल होकर के विराजमान है बहुजन समवात दूर मुद्दिश्य याही बहुत जनों की भीड़ से दूर होकर के रहे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने पर फिर भजन में एकाग्रता नहीं आएगी तो बहुजन संवाय बहुत जनों की जो भीड़ है उस भीड से भी दूर दूरज्य ही उद्वेग प्राप्त करते हुए उनसे दूर हो दूर हो प्रिय निवसत दिव्य शील वृंदावन आमता इस प्रकार है प्रिय तू दिव्य श्रीमत वृंदावन में ही निरतर नित्य कर निवास करते हुए तू विराजमान हो दिव्यशील वृंदावन आमता तू मन वृंदावन में निवास करते हुए विशेष रूप से निवास का तो दिव्य वृंदावन आमता दिव्य जो वृंदावन है उस दिव्य वृंदावन में निवास करते हुए विराजमान क्योंकि दिव्य वृंदावन में कोई दूसरे प्रकार की जो बाधाएं हैं वो नहीं है माछी माछक मांगने इत्यादि जो है दस दोष वो दिव्य वृंदावन में नहीं है उस दिव्य वृंदावन में निवास का ये विचार करते हुए कि यह दुष्यमान वृंदावन है इसमें ही दिव्य वृंदावन छपा हुआ है तो उनका का। हे प्री, मैं तुझसे हृदय की सलाह दे रहा हूं क्योंकि भजन की रहनी दिखाते हुए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि छह वस्तुओं से भजन में कहीं बाधा होगी जैसे अत्यंत भोजन उससे भजन में बाधा होगी तो उनका तुत्या का अत्याहारो प्रयासस्जल्पो नियमाग्रह जनसंग लौल्यम चेद भक्ति ही विनश्यतिदेश में श्री गुरु कह रहे हैं कि अत्याहार ज्यादा भोजन नहीं करे आहार का तात्पर्य जीवन रक्षा के लिए जो वस्तुएं हैं केवल उतने शब्द स्पर्श रूप रस उतना तो स्पर्श किया जाएगा उतना तो उनका सेवन किया जाएगा परंतु जीवन यात्रा से आगे बढ़कर के कोई वस्तु हो उसको नहीं करे अत्या आहार का आहार जैसे रूप है का आधार जैसे स्पर्श है ना जो घ्राण है उसका आ, आहार जैसे गंध है कान का आधार जैसे सुंदर शब्द हैं तो जितनी आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए उतना तो उनका प्रयोग करें और उनके ज्यादा आहार करने की जरूरत नहीं है अत्याहारो फिर प्रयास दिन भर फाए फाए कर रहे हैं जाओ, जाओ, जाओ, नहीं, शांति के साथ में रहे, ज़्यादा जीवन निर्वाह जितने में हो रहा है इतने में फिर संतुष्ट रखे और अपने समय का सदुपयोग करे अत्याहारो प्रयास प्रजल्प प्रजल्प का भी त्याग करे गपोबाजी हो रही है वीडियो में घुसे हुए हैं अनावश्यक मोबाइल में घुसे हुए हैं क्या मतलब तो उसका जितनी आवश्यकता है उतना उसका उपयोग करेंगे उसके अतिरिक्त जो प्रजल्प है गपबाजी और जिनका अपने जीवन के परम लक्ष्य के साथ में सीधा संबंध नहीं है उनका त्याग करें परमार्थ में जितना उपयोगी है उतना उनका उपयोग करें वैज्ञानिक साधनों का भी उपलब्ध साधनों का भी परंतु उनमें अनावश्यक प्रजल्प के रूप में फंसे हुए हैं वो नहीं प्रजल पर नियम आग्रह नियम का आग्रह जरूर रखें, यदि नियम का आग्रह नहीं रखेगा तो फिर गड़ला जाएगा नियम जहां एक बार छूटा तो छूटता हुआ चला जाएगा और वो फिर नियम नियम का आग्रह नहीं रहेगा नियम होगा नहीं नियम के बहाने भजन बन जाता है इस नियम का आग्रह और जनसंघर्ष ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने पर भी बहर आ जाएगी उनकी बातें भी सुननी पड़ेगी उसने क्या किया उसने क्या किया उससे क्या हुआ तो संसार की चर्चा भी बहुत ज्यादा सुननी पड़ेगी और कहीं ना कहीं राग द्वेश भी वो भी बढ़ेगा किसी न किसी एक पक्ष की ओर कहीं आसक्ति हो जाएगी और कहीं कहीं व्यवहार में फंसना पड़े जनसंघर्ष और लौल विषयों के लोभ इन छह वस्तुओं से भक्ति का नाश होता है भक्ति कम होती है अपना साधन कम होता है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमा नियम अनियमाग्रह नियम का आग्रह न रखना प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग और, जनसंग और भक्ति जनसौ और उत्साह तत्कर्म समर्पण प्रवर्तना संगत्यागा सत्वृत्ते भक्ति प्रसिद्ध छह वस्तुओं से जो भक्ति है वो प्रसन्न होती है उत्साह उस उत्साह रखे नहीं मैं और भजन करूंगा और भजन करूंगा निश्चय श्री किशोरी जो बड़ी कृपालु है अवश्य ही कृपा करेंगे निश्चय और यदि फल प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो धैर्य रखे और तत्त कर्म सेवा के उपयोगी उनको सुख देने वाले जो कर्म है उनको तो करे और जिनसे उनको सुख नहीं मिलता है या जिसमें उनकी उदास उदासीनता है ऐसे कर्मों का त्याग कर और संग त्यागा विषय संघ जो है उन विषय संघ बे तो घेरेंगे ही घेरेंगे परंतु तो उनका यथासाध्य त्याग करें और सतो वृत्ते सत्व गुण उनकी संतों की जैसी वृत्ति है सतमन संतों की वृत्ति या सत्वगुण की जो वृत्ति है उसको ग्रहण करें इन छह से भक्ति बड़ी उपयोगी होकर के विराजमान इनसे भक्ति बढ़ती है गुरु को बड़ी की लोग बड़े काम की बातें उनको सूचीबद्ध कर दिया कर दिया ये बहुत बड़ी कि भक्ति बढ़ती है किससे भक्ति घटती है तो उनको उन्होंने कृपा करके सूचीबद्ध उपदेशामृत उनका एक बारह श्लोकों का एक ग्रंथ है हाँ हाँ अपन लेके लास्ट टाइम लेके तो, तो वो बड़ा उपयोगी हो करके बताएगा तो न करो नस्मराशेष दिव्यम न दृश्यमान वस्तु के लिए कोई प्रयास कर न उनके विषय में ज्यादा चर्चा कर विस्मराशेष दिव्यम जो कुछ भी दिख रहा है आया है गया है स्वप्न के समान उसको भूल जा जामर मिथुन मह अहमा सरकार उनका स्मरण कर गौर नीलम स्मरार्थम जो गौर नील हैं और परस्पर है माने प्रेम में व्याकुल होकर के एक दूसरे की सेवा करने के लिए जो व्याकुल हो रहे हैं बहुजन समवाया दूर उद्विज्य ज्यादा भीड़ भाड़ और जहां हो रही हो वहां से दूरम उद्विज्य दूर रह करके या कहीं एकांत का सेवन कर प्रिय निवसत दिव्यश्रील वृंदावन आनता है और जो दिव्य वृंदावन है उन दिव्य वृंदावन में ही निवास कर, कर निहित कपोलो नित्य मश्रूणी मुंचन पर हृत जनसंग रोच माना यान पृथ्वपद बहुल आरत्या राज का कृष्ण दासे से परम धन्य कोप वृंदावन इसमिन कोई परम धन्य व्यक्ति ही इस वृंदावन में निवास करता है कर निहित कपोला उसने अपने बाएं हाथ के ऊपर अपना बाया कपोल रख लिया है और लीला का ध्यान कर रहा है कर निहित कपोला क्योंकि शरीर की चेष्टाएं ज्यादा होने पर ध्यान की एकाग्रता नहीं होती है इसलिए कर्निहित कपोला अधिक शरीर में चेष्टा नहीं हो उसे ध्यान बटेगा इसलिए अथवा एक व्याकुलता का विरह का चिंतन का एक स्वरूप है कि कर् निहित कपोला चिंतन करने के लिए पश्चाताप में या चिंतन की एकाग्रता में दोनों ही स्थितियों में अपने हाथ के ऊपर कपोल जो है उनको स्थापित नृत्य मश्रूण मुंचन दिन प्रतिदिन आंसुओं को छोड़ते हुए अर्थात कुरियालाल उनके आनंद के अश्रु और विरह के अश्रु इनको छोड़ते हुए परहृत जनसंग्रह भीड़ भाड़ को छोड़ करके अरोच मान यान अनयान इनको भी जो पीछे चलते हैं उनको भी अरोचमान उनकी भी आसक्ति न रखे तो कोई मेरा थैला लेकर के चले कोई मेरे पीछे पीछे चार आदमी चले तो अनयान उसका भी त्याग करते हो एकांत अपना उठाया और चल दे ज्यादा भीड़भाड़ और अनुगत्य जन जो हैं उनको भी अरोचमान उनकी भी ज्यादा प्रवृत्ति को न रखे श्री स्वामी जी के विषय में कहीं बिहार देव जी ने कहा है कि रखे न खास खबास स्वामी जी ने कोई अपने खास खबास नहीं रखे कि कोई उनके साथ में चल रहा है ये उनकी रहनी रही संतों की रहनी ये कोई खास खवास उन्होंने नहीं रखे तो रोच माना याहा अरोच माना अन्यान माने पीछे चलने वाले उनकी भी ज्यादा पसंद उनको भी ज्यादा पसंद न करते हुए पर राधिका कृष्ण दास्य प्रत्येक क्षण बहुत आरती के साथ में श्री राधिका कृष्ण इनके दास्य को स्वीकार करे निज अभिमान राधा दासी का और उद्देश्य युवन को सुख देना प्रियालाल दोनों को सुख देना तो बहुत आरती के साथ में राधिका दास इनको स्वीकार करते हुए बसत परम धन्य जो परम धन्य हैं को वृंदावन इसमें ऐसा कोई धन्य व्यक्ति ही शिव वृंदावन में निवास करता है ऐसे धन्य जनों की हम वंदना करें रहे हैं दोबारा कर निहित ध्यान की एकाग्रता में शरीर की चेष्टाओं को कम से कम रखा जाएगा तो ध्यान बनेगा और श्री ठाकुर जी ये आदेश प्रदान कर रहे हैं कि ऐसा आसन बैठे जो ना तो उच्छ ना नीचा गीता में ज्यादा ऊंचा भी नहीं हो ज्यादा नीचा भी नहीं हो ऐसे आसन के ऊपर विराजमान होकर के केवल नासाग्र जो है उनकी ओर दृष्टि रखते हुए ज्यादा कंप इनको न करते हुए वह साधन में विराजमान हो तो कर्ण स्थिरता प्राप्त करने के लिए हाथ को ही कहीं अपनी अथाई बना करके आल बना करके जैसे योगी बगल में वह आड़ लेकर के बैठते हैं ऐसे ही कर्णहित का पोला यदि वो नहीं हो तो हाथ को ही कहीं सहारा बना करके विराजमान हो नित्य मश्रूण मुंचन आंसुओं को छोड़ते हुए परिहृत जनसंग भीड़ भाड़ से अलग होकर के यानह शिष्य सेवक इनको भी ज्यादा पसंद न करते हुए अरोच मान अनुगमन करने वाले उनकी भी ज्यादा परवाह न करते हुए पृथ्वी पर बहुत प्रत्येक क्षण अत्यंत अत्यंत आरती पूर्वक राधा कृष्ण दास्य राधे का कृष्ण दास्य में निरंतर निरंतर लगा रहे बसत परम धन्य ऐसा कोई परम धन को अपने भीतर धारण करने वाला जिसके पास में धन हैं उसका नाम है धन्य इष्टुरूपी धन जिसके पास में है उसी को ही कहेंगे धन्य ऐसा कोई परम धनवान जन वृंदावन स्म को माने उसकी महिमा का गायन नहीं किया सकता है वो वृंदावन में निवास कर रहा है धनम स्त्री पुत्र तमादी कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम कांक्षसी अदिवश परमाई पर परधामई वाद्य वृंदावनाक्षम अरे भैया असुलभ लब्ध असुलसी अयतनाथ यदि तू इस संसार में असुलभ हम जो वस्तु सुलभ नहीं है उसको लब्ध मिच्यसी अयनात् सरलता से प्राप्त करना चाहता है यदि कोई दुर्लभ वस्तु को भी जो तू सरलता से प्राप्त करना चाहता है यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि यदि विपुल धन ये भी स्त्री पुत्र गेह ये भी तुझे प्राप्त हो रहे हैं कल निपतित मुक्ति हाथ में मुक्ति को तू प्राप्त करना चाहता है कृष्ण भक्ति कांक्षी और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो जो भी वस्तु तू चाहेगा उसको प्राप्त करने का एक सरल धाम धन है उपाय है कि अधवस परम वाद्य वृंदावन इस वृंदावन नामक स्थान पर तू निरंतर निरंतर निरंत निवास कर तो वृंदावन में निवास करने पर तुझे सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है नहीं नहीं क्योंकि यदि वैराग्य की बात करेंगे सब छोड़ करके भग जाएंगे यदि बैराग्य की बात करेंगे इसलिए पहले आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा ये कि नहीं ये कह रहे हैं कि भाई वृंदावन में तो ये कष्टी कष्ट है ऐसा कहेंगे तो फिर सब भाग जाएंगे तो धैर्य देने के लिए कह रहे हैं कि असुल वृंदावन में निवास करने पर सबसे पहली जो वस्तु प्राप्त होगी वो असुल जो वस्तु है अर्थात भक्ति उसकी प्राप्ति होगी क्योंकि भक्ति हरि हरिभक्ति ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः सेम साधन साहस हरिभक्ति सुभा ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है और यज्ञ इत्यादि कर्मकांड से धन की प्राप्ति हो जाती है परंतु तो हर भक्ति सेम साधन साहस से अनेक अनेक साधन करने पर भी हर भक्ति दुर्लभ है उसके लिए केवल कृपा ही एकमात्र साधन होकर के बिराजमान है और उस कृपा के लिए निरंतर निरंतर ठाकुर में पूर्ण विश्वास ये मुख्य वस्तु है तो कह रहे हैं असुलभम यदि असुलभ दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करना चाहता है और वो भी अयत्ना सरलता से प्राप्त करना चाहता है तो सरलता से प्राप्त तो करने का उपाय ये है कि वृंदावन में निवास कर वृंदावन में निवास करने पर यहाँ चलते चलते हर नाम श्रवण करने को मिल जाएगा चलते चलते संतों का रसकों का दर्शन हो जाएगा चलते चलते कृष्ण दर्शन स्वरूप दर्शन सेवा दर्शन वो हो जाएंगे और चलते चलते श्री यमुना जी कृपा शक्ति उनका दर्शन हो जाएगा श्री वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वे सब सिद्धों के रूप में विराजमान हैं उन सिद्धों के कृपा भी तुझे मिल जाएगी तो बिना प्रयत्न के सहज जीवन निर्वाह के रूप में ही संतों का संग तुझे प्राप्त हो जाएगा तो असल हम इन सुलभ भक्ति को प्राप्त करना चाहता है वो भी अयत्न पूर्वक भक्ति को प्राप्त करना चाहता है और यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेह इनको भी प्राप्त करना चाहता है तो वे भी शिव वृंदावन के प्रभाव से अपने आप सेवोपयोगी धन इत्यादि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी भक्तगण सेवोपयोगी जो वस्तु है उसको प्राप्त करना चाहते हैं सेवा में उपयोगी कर्म निपथित मुक्ति मुक्ति तेरे हस्ता में तेरे हाथ में आ जाएगी मोक्ष मुक्ति जो है वो मुक्ति संसार में तेरे हाथ में आ जाएगी कृष्ण भक्तिम और कृष्ण भक्ति भी तुझे प्राप्त हो जाएगी तो मुक्ति तुझे सहज में ही प्राप्त हो जाएगी मुक्ति का दो स्वरूप हैं तीन स्वरूप है मुक्ति के मुक्ति का एक स्वरूप है दुख की निवृत्ति कुछ लोग दुख की निवृत्ति को मुक्ति कहते हैं माने चार जो वैष्णव जो दर्शन हैं न्याय मीमांसा सांख्य और वैशेषिक इन चारों दर्शनों का मुख्य लक्ष्य है केवल दुख की नूर्ति की नूर्ति मुक्ति का दूसरा अर्थ है आत्मस्वरूप की प्राप्ति जो योग दर्शन है उसका लक्ष्य आत्मस्वरूप की प्राप्ति है आत्मस्वरूप को पहचानने के लिए आत्मस्वरूप का परिचय देने के लिए वहां ईश्वर का ध्यान किया गया है कि जो ईश्वर है वही मैं हूं पंत ईश्वर भजन ईश्वर की सेवा वहां पर लक्ष्य नहीं है वहां पर आत्मस्वरूप को पहचानना यही योग का लक्ष्य है ईश्वर का ध्यान किया जा रहा है ईश्वर के गुणों का भी ध्यान किया जा रहा है तो गुण परंतु उस उनकी कृपा प्राप्त करके उनकी सेवा करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है एक योगी के जीवन का लक्ष्य होता है आत्मस्वरूप को पहचानना नो दाई यही उसके जीवन का लक्ष्य है यह मुक्ति का दूसरा स्वरूप हुआ मुक्ति का तीसरा स्वरूप है जिसका मैं अंश हूं उसमें जाकर के मैं सेवा को प्राप्त कर ल मुक्ति का तीसरा स्वरूप हुआ वैष्णव में मुक्ति का स्वरूप है पंचम स्कू वृंद अः भारतवर्ष की महिमा का गायन करते हुए कहा गया कि मुक्ति माने भक्ति यथावर्ण विधान नाम अपवर्ग चाप भवती सा ही सर्वात्म ने परमात्मने अनिलय ने भगवती वासुदेव भक्ति योग लक्षण अविद्या ग्रंथी निरसन न्याय नो पंचमस्कर में कहा गया कि जो अपर्ग माने अविद्या की जो ग्रंथी है उनका निरसन हो करके भक्ति योग लक्षण जो मुक्ति है वह प्राप्त होती है तो जो सर्वात्मा श्री कृष्ण है उनमें जो अपवर्ग है उसकी प्राप्ति होती है तो वर्ण वर्ण विधान को जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है उनको अपवर्ग स्थापित होती, श्री भारतवर्ष की भूमि में रहने पर उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है वो मोक्ष कैसा है कि जो अनलयन सर्व व्याप्त कभी भी समाप्त न होने वाले भगवान वासुदेव हैं उनमें अननिमित्त भक्ति योग लक्षण तो भक्ति योग लक्षण तो मुक्ति का तात्पर्य यहाँ पर चार है मुक्ति एक मुक्ति का तात्पर्य है दुख की निवृत्ति दूसरा तात्पर्य है मुक्ति का आत्मस्वरूप की प्राप्ति तीसरा है ब्रह्म में सायुज और चौथा है अनुकुल्यन कृष्णानुशीलन ये सभी मुक्ति शब्द से ये कहीं निरूपण किए गए तो कर निपथित मुक्ति मुक्ति को प्राप्त कर ले इनमें सर्वोत्तम मुक्ति का जो स्वरूप आएगा वो सर्वोत्तम मुक्ति का स्वरूप भक्ति ही होगा जो दुख की निवृत्ति उसमें आनुष्ठिक रूप से हम कहीं अनुभूति कर रहे हैं या एक व्यक्ति अनुभूति कर रहा है मुझे सुख मिला किसी के शरीर में दुख था उसने पेन कलर खाया उसका दुख दूर हो गया कोई मित्र उससे पूछने आया कैसे हो वो कहता है बड़े सुख में हूं तत्व तो उसे सुख मिला नहीं है दुख निवृत्ति को उसने सुख माना ये एक नकारात्मक उपलब्धि है कोई स्वरूप को भूल गया था कोई बटुआ गिर गया था और दोबारा मिल गया वो बड़ा खुश हो रहा है कि आज तो बड़ा लाभ हुआ लाभ नहीं हुआ है जो विस्मृत वस्तु है उसकी पुनः प्राप्ति हो गई जीव का रूप खो गया था उसको उसने दोबारा प्राप्त कर लिया यह भी कोई उपलब्धि नहीं है यह भी एक नकारात्मक उपलब्धि है ब्रम्ब में जाकर के लीन हो गए ये भी मोक्ष उपलब्धि नहीं है क्योंकि वहां आस्वाद प्राप्त नहीं है ग्राहक सामग्री नहीं है मोक्ष प्राप्त होने पर को उपाधि तो दूर हो गई परंतु चिन्हय उपाधि मिली नहीं है इसलिए ब्रह्म का आस्वाद हो नहीं रहा है स्वरूप की तो प्राप्ति है परंतु प्रकट आस्वाद की प्राप्ति नहीं है ऐसे ऐसी स्थिति में मोक्षी को भी परम सुख, मुक्ति को भी परम सुख नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसमें आश, आनंद है परंतु आनंद का आस्वाद नहीं है पूर्ण रूप में परंतु जहां भगवत सेवा कृपा के द्वारा पार्शन शरीर की प्राप्ति हो जाएगी पार्षद शरीर के प्राप्ति होने पर उस परत के माधुर्य का सब माधुर्यों का पूर्णतः आस्वादन प्राप्त होगा अतः भक्ति को ही पूर्ण आस्वादन प्रदान करने वाली मुक्ति कहीं कहा जाएगा ज्ञानी यानी ये कहते हैं कि भक्त होने पर कहीं ज्ञाता के ज्ञान है इसलिए पर तत्व की पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए आठ सेंटीमीटर की दूरी कहीं ना कहीं चाहिए एकदम आंखों के पास में हो, हो जाएगा तो वस्तु नहीं दिखेगी तो जैसे आठ सेंटीमीटर की दूरी चाहिए ऐसे ही आस्वाद प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं सुख लेने की आवश्यकता होगी कुछ द्वैत की आवश्यकता होगी परंतु के लिए भक्तर्थम स्वीकृत द्वैतम ने कहा कि भक्ति के लिए जो द्वैत स्वीकार किया गया सेवा के लिए जो द्वैत स्वीकार किया गया वह अद्वैत से भी कहीं बढ़ करके है वो द्वैत जो स्वीकार किया गया वो द्वैत उसे कहीं भगवत कृपा के कारण उसे जो चिन्हय देह मिला है यथावस्थित भी और पार्षद देह देह में में भी में भी उसे जो मिला वो भगवत कृपा के कारण मिला उसमें आश्वादन की अधिकता है इसलिए भगवान का मैं अंश हूं ये विचार करते हुए भी मैं उनका एक सेवक होकर के विराजमान हूं मैं उनका स्वरूप अनुशन होकर के मैं उनका विभिन्नांश हूं यह भाव उसके हृदय में धारण करना पड़ेगा श्री मत्स्यूल वराह यहां तक के अंतर्यामी तक जितने भी स्वरूप हैं वे सबके सब, सब स्वरूपांश हैं तो श्री कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी तक जो उनके अवतार हैं वे अवतार तो स्वांश हैं परंतु जीव उनका अंश तो है पंत स्वांश नहीं है जीव को वैष्णवगण विभिन्न अंश मानते हैं कि मैं उनसे विभिन्न अंश होकर के विराजमान हूं अतः ये जीव ईश्वर का आश्रय लेकर के विराजमान है फिर भी वह ईश्वर का अंश नहीं है ये ऐसा नहीं है वैष्णव गांव का जो विचार है वो यही है कि किसी मिश्री के पहाड़ को छेनी हथौड़ी लेकर के उसमें से एक चिप्स निकाल करके अलग रख दी ऐसा नहीं वह ईश्वर की तटस्थता शक्ति का अंश है स्वरूप शक्ति का अंश नहीं है वैष्णव की जो मोक्ष की स्थिति है वो ईश्वर का तटस्थता शक्ति जो है उस तटस्था शक्ति का वो अंश है स्वरूप का अंश नहीं है क्योंकि स्वरूप का अंश होने पर तो बिल्कुल जैसे जो मिश्री का जो एक छोटा सा दाना है वो दाने में भी वही गुण है जो कि पूरे पहाड़ में है तो वो एक एक हो जाएगा परंतु जीव ऐसा नहीं है की स्थिति में भी जीव भगवान का दास ही बना रहेगा मोक्ष में सृष्टि इत्यादि करने की सामर्थ्य जीव में क्योंकि नहीं आती है सृष्टि पालन संवार करने की सामर्थ्य जीव में नहीं आएगी मोक्ष की स्थिति में भी इसलिए उसको ईश्वर का स्वरूपांश नहीं कहा जाएगा उसको विभिन्नांश ही वैष्णवों ने कहा जीव को विभिन्नांश कहा तो ये वैष्णवों की एक धारणा है जहां साहिज मुक्ति है वहां इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए वहां पर एक होकर के विराजमान हुआ परंतु विभिन्नाश होने पर वह सेव्य सेवक भाव वहां पर भी बना रहेगा विभिन्नाश होने पर भोग की समानता होने पर भी सृष्टि पालन संहार ये सब करने की सामर्थ्य जीव में नहीं आएगी इसलिए भेद और अभेद कि वहां बना रहेगा मोक्ष की स्थिति में उसकी अपनी जो पहचान है वो पहचान भले लुप्त तो हो गई है पंत स्वरूप लुप्त नहीं है जैसे भगवत गीता में कहा गया बल्ले विद्याभूषण कह रहे हैं कि भक्त्याम अभिजानाति निश्चास तत्व तत्व माम तत्व तो ज्ञावा विषते तो इसमें दृष्टांत दिया कि परम प्रविशति की तरह से वह ब्रह्म में जाकर के स्थित हुआ किसी व्यक्ति ने पूर्व में प्रवेश किया भीड़ में खो गया अब दिख नहीं रहा है परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है उसका अस्तित्व बना हुआ वो पहचानने में नहीं आ रहा है यह एक अलग बात है परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं कभी वो पहचानने में भी आ सकता है उसमें दूसरा एक दृष्टांत दिया कि जैसे कोई तिनका समुद्र में गिर गया कभी उभर करके दिख जाए कभी नहीं दिखे समुद्र के भीतर है तो समुद्री समुद्र दिख रहा है कभी वह प्रकट भी हो सकता है तो ये तिनके का जैसे एक स्थिति ऐसी है कि बूध समुद्र में जाकर के कहीं मिल गई वहां पर बूध समुद्र में अवस्थित हो गई यदि स्वस्वरूप मान लिया जाए तो, तो बूथ और समुद्र इन दोनों में कोई अंतर नहीं है वहां पर स्वरूप में स्वरूप का मिलना पूरी तरह से कहीं बिराज मानने तो तीन दृष्टान्त दिए एक दृष्टांत दिया कि सेव्य रूप में पूर्व में प्रवेश हुआ परंतु दिख नहीं रहा है दूसरा दृष्टान्त दिया कभी तिनका जैसे समुद्र में दिख रहा है तिनका दिख रहा है परंतु कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है तिन तिन का का ही रहा समुद्री सम्द्र, समुद्री ही रहा का समुद्र में मेल्ट नहीं हुआ मिल करके एक नहीं हुआ अदृश्य हुआ है मेल्ट नहीं हुआ है साहिज मुक्ति में मेल्ट हो गया जो अः वैष्णव की मुक्ति है माने योगी की मुक्ति है उस योगी की मुक्ति में वह कहीं तिनके के समान वह विराजमान है अपने स्वरूप का उसको बोध हो गया और वैष्णवों की दृष्टि में वह सर्वदा सेवा करते हुए पार्षद देव प्राप्त करके वह सेवा करते हुए विराजमान हो रहा है तो कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिन के कांक्षति हाथ में जो मुक्ति है उसको प्राप्त करके कृष्ण भक्ति इसकी कांक्षा करते हुए अभि बस पर धामई वाद्य वृंदावन क्षमता इस वृंदावन नामक पर धमन में अरे भैया तू निवास्कर निर्वास्कर आगे कह रहे हैं कि तू ही वृंदाटवीन कविवरा काव्य कोटि संभाव्यमान गुणरत्न गणश्छत का एक अपार रसखान मशेष खानी संरुद्धि मित्र मत मध्यवस्नीय याही श्री वृंदाटवी नहीं कवीश्वर काव्य कोटि संभाव्यमान गुण रत्न गुण का श्री वृंदावन ने जो संभाव्य संभाव्यमान माने परम आदरणीय है गुण रत्न गुण का जो गुण के रत्न और वृंदावन की जो शोभा है वो शोभा कवीश्वर काव्य कोटि नहीं संभाव्य मानो कविश्वरों की काव्य कोटि के द्वारा भी वृंदावन की महिमा का गायन संपूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता है तो कविश्वर काव्य कोटि कविश्वरों की जो काव्य कोटि है उसके द्वारा भी गुण रत्न गण छठई का वृंदावन में गुण और गुण रत्नों की जो अपूर्व छठा विराजमान है उस छठा का एक अंश भी कवीश्वर काव्य कोटि नहीं संभाव्य मानो कवीश्वरों की काव्य कोटि के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ए ताम अपार रसखानी श्री वृंदावन ऐसे रस की खानी होकर के विराजमान है रस की खान होकर के श्री वृंदावन विराजमान है अशेष खानी सं्रमती श्री वृंदावन निखिल खाने संद्य मित्रमति जितनी भी इंद्रियों की वृत्ति है उन इंद्रियों की वृत्ति को संद्य खमने इंद्री तो रस खाने अशेष खानी मैंने जितनी भी तेरी इंद्रियां हैं उनको संद्य उनको तू कहीं रोक करके हे मित्र आते अध्यवसी या शिव वृंदावन में प्रयास पूर्वक या माने वृंदावन को मैं तू कहीं गमन कर शिव वृंदावन में स्थिर होकर के निवास करने के लिए तो अध्यवसी माने प्रयत्न पूर्वक वृंदावन में निवास करने के लिए या माने तू जा और शिव वृंदावन में अपनी बुद्धि को तू वश में कर वृंदाटवी तो की जो शोभा है उसमें गुण रत्न छटी का अनेक गुण और रत्न भी विराजमान है तो गुण रत्नों की अनेक छठा श्री वृंदावन में विराजमान है उनकी एक छटा का भी कविश्वर काव्य कोटि नहीं संभाव्य मानो कवीश्वरों की काव्य कोटि के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ऐसे एता माने इस वृंदावन में या ही में तू गमन कर शिव वृंदावन कैसे हैं अपार रस खानी अपार रस की समुद्र होकर के विराजमान हैं और अशेष खानी संद्य इसलिए अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संद्य वश में करके मित्र हे मित्र अति मध्य यहां पर निरंतर निरंतर निवास करने के लिए तुष्ट्री वृंदावन में जा ऐसे प्रार्थना कर रहे और कह रहे हैं वृंदात भी जयत काम गुरद्रु चिंतामणि न गणिता अपे तुच्छे अंति श्री शंकर दुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद दुर्गेय दिव्य महिमय रजक करिणो श्री वृंदावती हुई जयती जयती का मतलब है सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान श्री वृंदावन सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है इनके आगे कामगवि कामधेनु, कामधेनुनु माने कल्प वृक्ष और चिंतामणि न गणतान अपे तुछति गणित जो चिंतामणि इत्यादि के हैं नगणितांग जिनको गिना नहीं गया है ऐसी अनंत कल्प अनंत कामधेनु और अनंत चिंतामणि इनको भी ये तुच्छ करती हुई श्री वृंदावन विराजमान हैं। श्री वृंदावन की श्री शंकर दुण लक्ष्मी जी भी वंदना करती हैं वृंदावन में आती हैं श्री शंकराच शंकर, शंकर वे भी गोपीश्वर वृंदावन में विराजमान हैं और दुहण मुख्य वृंदावन की भूमि की रज की ब्रह्मा जी भी लोट लोट करके श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और सुरेंद्र ब्रंद इंद्र भी जहां श्री कृष्ण के पास में आकर के श्री ब्रह्मा इंद्र वो भी एक अंत में कृष्ण की वंदना कर रहा है श्री कृष्ण ब्रह्मा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं इंद्र की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप तो अपने भक्त श्री गोवर्धन उनकी कुशल पूछने के लिए एकांत में गोवर्धन के पास में गए और गोवर्धन के पास में बैठे हुए पूछ रहे हैं भैया इंद्र ने कल तेरे ऊपर बड़ी वज्र वर्षा की थी वज्र का प्रहार किया था तेरे कहीं खुरसट तो नहीं आई मैं देख लू गोवर्धन कह रहे हैं तुम्हारे मुझे तो पता ही नहीं आपके श्रीहस्त का जो स्पर्श हो रहा था ना उसके आनंद में मुझे पता ही नहीं कि मेरे नहीं, नहीं, बहुत तेज वर्षा थी कहीं ना कहीं चोट तो लगी होगी इंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ में और अरावत को यह आदेश देकर के ब्रिज का नाश करने के लिए पानी की कमी नहीं पड़े समुद्र से छ करके तुम जल्दी से पानी लाओ और बादलों को पानी से भरते रहो कहीं कमी नहीं होनी चाहिए घनघोर होनी चाहिए और इंद्र ने ऐसी की तेरे ऊपर का प्रहार किया स्वयं अरावत के ऊपर बैठ करके वो आया और वज्र का प्रहार कर रहा था कहीं चोट तो लगी होगी और श्री गोवर्धन के एक एक शिला को आप हाथ से कहीं सहला रहे हैं गोवर्धन के पास में अब इंद्र स्तुति कर रहा है आप इंद्र की तरफ देख ही नहीं रहे हैं इनको को के लिए कह रहे हैं इंद्र अभिमान मत करना संपत्ति में, में अनुग्रह जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं इंद्र के तो पानी हो गया तो यह क्या कह रहे हैं गया मेरा तो स्वर्ग का राज्य कह रहे हैं जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूं उसे संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं पर नहीं नहीं ये एक सामान्य सिद्धांत कहा भाई घबराए मत तेरे पूर्ण कर पा नहीं है ज्यादा सिर मत उठाना ऐसा कहकर के करके इंद्र को डांट रहे हैं तो श्री शंकर श्रीमान लक्ष्मी जय तेदिकम जन्म ना लक्ष्मी चाहती है शंकर वृंदावन में गोपीश्वर होकर के विराजमान हैं, शंकर द्रोहन मन ब्रह्मा लोट लोट करके प्रणाम कर रहे हैं इनका हरण करते समय और सुरेंद्र इंद्र जो है वह गोवर्धन धारण के पश्चात वह प्रार्थना करते हुए विराजमान हो रहा है ऐसे सुरेंद्र वृंद इनके द्वारा भी श्री वृंदावन की एक रजकण की महिमा का भी गायन नहीं किया जा सकता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है ऐसे शिव वृंदावन की जय हो और वृंदावटी भी यदि रवींद्र हु विभव कार्य महाप्रभा आत्म प्रभा सकृत प्रतिभात चित्ते वित्त शिवरादि मनस्य देती बृंदाटवी यदि रविंद्रुताश विद्युत कोटि प्रभा वैवकारी वृंदावन रवि इंदु माने चंद्रमा खुताश माने अग्नि विद्युत माने बिजली इनकी कोटि जो कोटि जो प्रभा है उन प्रभावों को भी पराजय करने वाली होकर के विराजमान है वैभव कोटि प्रभावकारी उनको भी कहीं तुच्छ कर देने वाली होकर के विराजमान है किरण भी चित्त में प्रतिभाती प्रकट हो जाए जो दिव्य वृंदावन है उनकी एक कृपा भी प्रकट हो जाए तो वित्तीय शरण आदि नहीं तस्य मनस्वी देती वृंदावन का ध्यान करने पर वित्त पुत्र इन सबों का चित्त में एक कण भी कभी उदित नहीं होगा ऐसे ही शिव आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान बोले शिव धाम की जय जयताए गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री हरि गोविंद जय जय श्री हरि गोविंद जय फुल वृंदावन धाम की जय नताय गौर हरिमो जय जय श्री Guten Morgen